नमो विष्णु पदय कृष्णप्रेष्ठ भूतले श्रीमद भक्ति वेदांत इति नामिने नमस्ते सारस्वते दिव कौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भास् भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण बहुत शक्तिमान है भगवान के शुद्ध भक्तों का आशीर्वाद अगर मिल सकते हैं तो हमारी पूरी आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ति हो सकती हैं। शुद्ध भक्त चौर नेणु भजन अनुकूला श्रीलो भक्ति बिना ठाकुर वे भी एक शुद्ध अति शुद्ध, महान वैष्णव आचार्य और हमको शिक्षा देने के लिए बोलते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्तों का चरण रज से भजन अनुकूल होते हैं भजन का क्या मतलब भजन का मतलब साधना सेवा, भगवान का भजन भक्ति भक्तिनाव ठाकुर और बोलते है भजरे भजरे मान अति मंद भजन देना गति रे। नाई रहेज बने राधा कृष्ण चरण अरविंद अर्थात भजन बिना गति नाई रे। अगर हम भगवान का भजन नहीं करते हैं तो क्या आशा है हम नित्य जीव है शरीर नहीं है लेकिन हमारी भूल धारणा है कि मैं ईश्वरीय हूं और इसलिए हम इस भौतिक संसार में फंस गया हैं, तो कैसे इस भौतिक स्थिति से हम मुक्त हो सकते हैं कैसे हम भगवान की सेवा फिर युक्त हो सकते हैं भजन बिना गौटीन आए रे भगवान का भजन करना चाहिए तो वो भजन क्या है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम भगवान के बारे में सुन भगवान के शुद्ध भक्तों के श्रीमुख से और भगवान का कीर्तन करना हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो प्रकार नव विध भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम और श्रवण और कीर्तन करने से स्मरण होते है सदैव भगवान का स्मरण करना मन ही मन और श्रवणम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम भगवान का पाद सेवन करना और इनके शुद्ध भक्तों का पाद सेवन करना अर्चनम मंदिर में श्री विग्रह की पूजा करना वंदनम वैदिक शास्त्रों में श्रीमद् भागवत गीता और ये सभी शास्त्रों में ये सभी प्रार्थना पाठ करना पंदरम दासम खुद को दास मैं कृष्ण दास हूं ऐसे आत्म परिचय करना, दासम सख्यम समझना चाहिए कि श्री कृष्ण सबके परम बंधु है सुहृद सार्वभूतान और आत्म निवेदनम पूरा आत्मसमर्पण तो यही भजन है तो सामान्यता भक्तों का शुभे माला करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे राम राम राम हरे हरे और मंगल आरती करते हैं चौसी आरती करते हैं श्रीमद् भागवत और भगवत गीता पाठ करते हैं और गुरु पूजा करते हैं तो यही सब भजन है तो अगर हम भजन नहीं करते भक्ति नव ठाकुर बहुत भजन देना गौती नायी रे तो भजन करना चाहिए तो बहुत अच्छा है कि आप इस टीवी देखते हैं इस भागवत कथा सुनते हैं टीवी के द्वारा लेकिन हमारा सभी उपदेश यही है तो यही सब जो हम बोलते हैं यही सब सुनना वो अच्छा है लेकिन आपका व्यक्तिगत जीवन में व्यवहारिक जीवन में कुछ करना चाहिए कुछ मतलब कृष्ण नाम जापिए कृष्ण सेवा करो आपके घर में भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण लगाए और श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करना क्योंकि पतिराव ठाकुर बोलते है बने राधा कृष्ण शरणार विद राधा कृष्ण सदैव परमानंद प्रेमानंद आनंद लील विलास करते हैं व्रजनों में तो वो शुद्ध अति शुद्ध राधा कृष्ण लीला स्मरण करके कृष्ण नाम करना चाहिए कृष्ण सेवा करना चाहिए कृष्ण पूजा करना चाहिए तो यही सब भजन है श्रावण कीर्तन स्मरण तो भक्तों ऐसे भजन करते हैं लेकिन बहुत भक्त ऐसे बोलते है सबकी एक ही अनुभूति होती है कि मन अति चंझल होते हैं तो हम कृष्ण नाम मुंह से बोलते हैं लेकिन मन दूसरे तरफ जाते हैं, पूरा जगत में उड़ाते हैं तो मन कैसे दमन करना अर्जुन भी गीता में अर्जुन भी श्री कृष्ण से पूछे कि चंग छलांग हे मन ऑफ कृष्ण फ्रम आति बलवदृढ़ हमने ग्रह मान्य सुदुष्करम कि मन अति चंचल होते हैं हे भगवान हे कृष्णा, हे मेरे गुरु हे जगत गुरु आप मुझे बोलते हैं मन निग्रह करना लेकिन मेरा राय है कि हवा निग्रह करने से मन निग्रह करना और बहुत कठिन होते हैं। और श्री कृष्णा अर्जुन की बात को स्वीकार किया असंशय महाबा निग्रह महाबाह अर्जुन जिनके हाथों बहुत शक्तिमान है तो आपके हाथों इतने शक्तिमान है लेकिन हाथों से वो हवा को दमन करना संभव नहीं है तो तुम इतने शक्तिमान हो अर्जुन तुम असंख्य दुश्मानों को निग्रह दमन कर सकते हो लेकिन मन को दमन करना और बहुत बहुत बहुत कठिन है तो कैसे मन को शांत करवाना है तो श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं कि मन निग्रह करना कठिन है लेकिन उपाय है वो उपाय क्या है वायुराग्य नभ्यास ही न चगते कि अभ्यास ही न या थे या वायुराग्य नगरी अर्थात अभ्यास करना चाहिए वो अभ्यास क्या है भगवान का भजन साधना करना चाहिए और वैराग्य मतलब हमारा भाव कृष्ण केंद्रिक होना चाहिए सब कुछ जो हम करते हैं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए कृष्णार्थ अकेले चेष्टितम सब कुछ जो हम करते हैं केवल श्री कृष्ण कि प्रीति के लिए करना चाहिए तो यही वैराग्य है भक्ति फ्रेश अनुभावों के रक्त अन्यत्र कृष्ण भक्ति क्या है परेश कृष्ण के लिए भाव होना चाहिए और सभी प्रकार के दूसरे वस्तुओं जो भोग विषय के वस्तुओं उससे अनासक्त होना चाहिए तो वैराग्य के साथ अभ्यास अर्थात साधना करना चाहिए तो यदि हम कृष्ण भजन करते हैं हम हरे कृष्ण हरे कृष्ण जागते हैं लेकिन दूसरे समय हम दूसरे विषयांग में रुचि लेते हैं तो कैसे हमारा भजन पक्का होगा वो क्या है वो एक एक उपमा है कि आग में एक हाथ से हम चैल डालते हैं और दूसरा हाथ से जाओ तो क्या मिलेगा कल धूम मिलेगा तो ऐसे ही भगवान का भजन शुद्ध होना चाहिए तो फिर भी मन अति चंचल होते है तो क्या उपाय है मन निग्रह करने के लिए जैसे कि भजन अनुकूल होगा अनुकूल का मतलब भजन अनुकूल होगा जब हम प्रतिदिन भजन करने में कृष्ण भक्ति में प्रगत होते हैं शुद्ध भगकर चौरण ऋण भजन अनुकूल तो अगर हम सिर पर भगवान के शुद्ध भक्तों का राज रखते हैं तो हम अनुकूल रूप से भजन में प्रतिदिन प्रगति कर सकती है तो उसका क्या मतलब है कि हम भगवान के शुद्ध भक्तों का चारण राज्य सिर पर रखेंगे तो वो ही है अगर शुद्ध भक्तों को मिलना है तो इनके चारणों से राज लाना चाहिए इसका मतलब नम्रता विनम्रता प्रकट करना, दंभ, दर्भ अभिमान से हम भक्ति नहीं कर सकते हैं तो इसलिए अति विनम्र भाव से भगवान की शुद्ध भक्तों का चारण राज्य शेर फहर रखना है और इसका दूसरा अर्थ है भगवान के शुद्ध भक्तों का चारण राज्य शेर फहर रखना इसका दूसरा अर्थ है कि हमारी भक्ति भगवान के शुद्ध भक्तों का मार्गदर्शन का अनुसार होना चाहिए और ऐसे अति विनम्र भाव से भगवान का शुद्ध भक्तों की सेवा करना चाहिए क्योंकि भक्ति विनव ठाकुर और बोलते हैं कि भकत सेवा परम सिद्धि प्रेम भक्ति प्रेम लती कर मूल बकत सेवा परम सिद्धि तो हम भजन करते हैं क्यों भजन का मतलब साधना और साधना हम कहते हैं क्यों जैसे कि हम सिद्धि मिलेंगे तो ऐसे कर्म साधना से हम कर्म सिद्धि मिलते हैं कर्म साधना करने से कर्म सिद्धि मिलते है इसका मतलब हम कुछ भौतिक फल मिलते हैं और योग साधना से योग अभ्यास करने से योगासन करने से योग सिद्धि मिलते हैं अर्थात विशेष शक्ति मिलते हैं आ, वो योग सिद्धि है और भक्ति साधना करने से भक्ति सिद्धि मिलते है वो सिद्धि क्या है वो सिद्धि है जीव कृष्ण सेवा में अधिष्ठित होना क्योंकि जीव स्वरूप हॉ कृष्ण नित्यदास हम सेवा करते हैं जैसे कि हम अवसर में लेंगे और सेवा करने भक्त्या समझातया भक्त्या भक्ति करने से भक्ति मिलती है साधना भक्ति करने से प्रेमा भक्ति मिलती है तो प्रेमा भक्ति क्या है सेवा भक्त सेवा परम सिद्धि तो वो सेवा कृष्ण के लिए होना चाहिए लेकिन कृष्ण और संतुष्ट होते हैं अगर हम इनके शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे तो भक्त सेवा वो ही परम सिद्धि है क्योंकि साधना करने से हमें आशा है कि हम सिद्धि में लेंगे भगवान की साक्षात सेवा करना लेकिन भगवान की साक्षात सेवा करने से और उत्तम है इनके शुद्ध भक्तों की सेवा करना आराधना नम सर्वेशम विष्णु आराधनम भरम एक बार देवी पार्वती इनके स्वामी भगवान महादेव शिव जी से पूछित कि देखते हैं जगत में बहुत सारे प्रकार की पूजा होती है कोई कोई मेरी पूजा हम पार्वती दुर्गा पूजा करते कोई कोई शिव जी की पूजा करते हैं, कोई कोई इंद्र की पूजा करते हैं, कोई कोई सूर्य की पूजा करते हैं, कोई की कोई कोई विष्णु की पूजा करते हैं, तो कौन सी पूजा श्रेष्ठ है पार्वती देवी पूजा भगवान महादेव उत्तर में बताए कि आराधनाम सर्वेशम सदीप का आराधना में विष्णु और आराधनम भरम विष्णु आराधना विष्णु पूजा श्रेष्ठ थर अतरम देवी वही ही श्रेष्ठ लेकिन उससे और श्रेष्ठ है थी आनम कृष्ण के भक्तों की सेवा करना पूजा करना तो यही भक्ति रहस्य है तो भक्ति कैसे शीघ्र से पूर्ण हो सकती है शुद्ध भक्तों का आशीर्वाद मिलने से इसलिए भक्ति रेन ठाकुर हमको यही यथार्थ उपदेश देते हैं शुद्ध भक्त चरण रेणु भजना अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि का मूल तो प्रेम कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम एक लता जैसे है और वो लता धीरे धीरे बढ़ते है ऊपर उप, ऊपर ऊपर जाते हैं और गौलोक वृंदावन तक पहुंच जाते हैं और वहां पर प्रेम फल उत्पन्न होते है इस कृष्ण भक्ति लता से तो वो कृष्ण भक्ति लता का मूल होते हैं शुद्ध भक्त के चरण सेवा करना शील प्रभुपाद बहुत उदार थे और है इसलिए शील प्रभुपाद अमेरिका गया जापान गया, ऑस्ट्रेलिया तो यही सभी देश गया है इनकी अतुल, शुद्ध संत संगाति सब लोगों को देने के लिए तो ऐसे ही शिल प्रभुपाद बहुत उदार थे जैसे कि विश्ववासियों इनकी शुद्ध भक्तिमय संगाति मिल सकती और शील प्रभुपाद अभी तक हमारे बीच में उपस्थित है इनके उपदेशों के माध्यम और सभी इसको मंदिर में श्रील प्रभुपाद मूर्ति रूप में उपस्थित है यही श्रील प्रभुपाद है ऐसा मत सोचना कि यह खाली एक प्रतिमा है यही प्रभुपाद है और प्रभुपाद अभी तक हमारे बीच में उपस्थित है तो अगर आपके लिए संभव हो आप एक स्कोन मंदिर जाइए और शिल प्रभुपाद के चरण पर प्रार्थना कीजिए कि हे hey, प्रभुपाद, मुझे मार्गदर्शन दीजिए मुझे उपदेश दीजिए मुझको कृष्णा दीजिए भक्तिनाथ ठाकुर और गाते हैं कृष्ण से तो मार हे शुद्ध वैष्णव वैष्णव ठाकुर जो दया सागर है कृष्ण से तो मार कृष्ण दीते पारा तो मारा शक शुद्ध वैष्णव की संपत्ति है कृष्णा कृष्ण सर्वेश्वर है वे परमेश्वर है और सब कुछ जो विश्व के अंदर में और सब जो विश्व के बाहर में वो पूरा विश्व इनकी संपत्ति है लेकिन कृष्ण है भक्तों की संपत्ति क्योंकि कृष्ण स्वयं कहते हैं कि साधु नृदय बाह्यम साधु नम हृदय स्वहम मरण्य थे न जानती मरण्य थे न जानती ना हम थे व्यो श्री कृष्ण कहते हैं कि साधुजन अर्थात भक्तों सद मेरे हृदय पर है और मैं संतों के हृदय में रहता हूं तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्रम गो, गोविंद को है नैष्णव मोरा प्राण तो भगवान संतों के हृदय में है और संतों भगवान की में है और भगवान कहते हैं कि भक्तों के अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता हूं और भक्तों मुझ के अलावा कुछ नहीं जानते हैं तो भगवान सार्व सर्वेश्वर है सब कुछ इनकी संपत्ति है लेकिन वे भक्तों के हाथ में है क्योंकि भक्तों की तीव्र भक्ति तीव्र प्रेम से भगवान भक्तों का वश में होते हैं तो इसलिए भक्ति ठाकुर हमको उपदेश देने के, के लिए बोलते हैं कि हे शुद्ध वैष्णव कृष्ण से तुमार कृष्ण आपकी संपत्ति है कृष्ण दीते पारो तुम्हारा शक्ति आचे तो आपका अधिकार है शक्ति है हमको कृष्णा देना के लिए इसलिए कृष्ण से ही तो हमारा कृष्ण देते पर हमारा शौकत ही आमी तो खंगाव कृष्ण कृष्ण बोली धाई थगा खंगाव हूँ मैं नीच हूं मैं अधम मैं अनधिकारी हूं मैं कैसे से कृष्ण भक्ति कर सकू मैं मेरा कोई आशा नहीं है मैं कृष्ण भक्ति से इतना दूर हूँ मैं काम क्रोध लोभ मोह मद मद सार्य दम्भ दर्भ अभिमान इत्यादि से पीड़ित हूँ तो कैसे मैं कृष्ण भक्ति करूँ मेरे लिए संभव नहीं है मेरे मेरी एक ही आशा है शुद्ध भक्तों का आशीर्वाद इसलिए कृष्ण हाँ कृष्ण से कृष्ण तो मार कृष्ण देते पारो तुम्हारा शौकती अमित कंगा कृष्ण कृष्ण, कृष्ण बोली था व पाचे पाछे हे hey प्रभुपाद मुझे कृष्ण दे ऐसे बल के आपके पीछे पीछे आ रहा हूं तो शिलो प्रभुपाद इतना उदार है कि वे सदैव प्रस्तुत है इनकी कृपा हमको देना तो इसलिए हमारे परामर्श है कि वे ही ज्यादा गुरु है क्योंकि वे सबको कृष्ण देते हैं तो इसलिए सब जो कृष्ण चरण सेवा व प्राप्त करने चाहते हैं तो सबका कर्तव्य है श्रील प्रभुपाद के चरण कमल का प्रार्थना करना के हे प्रभुपाद आप अतिदार हैं आप भगवान का दूत हैं आप हमको उधार करने के लिए इस भौतिक जगत में आया है तो मैं बहुत नीच हू मेरा मेरा कोई गुण नहीं है लेकिन मेरी एक ही आशा है कि आपकी कृपा से मैं जो अनाधिकारी हूं मैं भी श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा में अधिष्ठित हूंगा ही प्रभुपात मुझे आशीर्वाद दे जैसे कि मैं भी कृष्ण की प्रेममयी सेवा में एक सेवक हो सकता हूँ हे hey प्रभुपाद मुझे कृष्ण दे मुझे कृष्ण भक्ति दे ये मेरी एक ही याचना है हरे कृष्ण जाय जाय जाय शेल प्रभुपाद की जाय हरे कृष्ण